महाभारत द्रोण पर्व चतुचत इंशोध्याय अभिमन्यु का पराक्रम और उसके द्वारा वसाती आदि अनेक योद्धाओं का वध संजय सूजय उचन सैन अनु जय गृदेश पांडुसु सुघो संजय कहते हैं राजन विजय की अभिलाषा रखने वाले पांडवों को जब सिंधु राज्यद्रथ ने रोक दिया उस समय आपके सैनिकों का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ प्रवेशाथाजुन से नाम सत्य संधो तेजस्वी सागरम यथा। तद्नंतर सत्य और वीर आपकी सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचा दिया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है तम तथा तम अरिंदम यथा प्रधान सौभद्रमथ सतमा इस प्रकार बाणों की से कौरव सेना में तहलका मचाते हुए शत्रु उस उसमें अति तेजस्वी कौरव योद्धा परस्पर सटे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके साथ अमन्यु का भयंकर युद्ध होने लगा रथे मित्र यद्यत्रु ने अपने रथ समूह के द्वारा अर्जुन कुमार अमन्यु को सब ओर से घेर लिया था तो भी उसने ब्रष के सारथी को घायल करके उसके धनुष को भी काट डाला तस्विध बलवान जिम्मे वातमत तेह अस्वैपो रहा तब बलवान अपने सीधे जाने वाले बाणो द्वारा अभिमन्यु के घोड़ों को बिंधने लगा इससे रणभूमि रथ ब्रजा तथोह साधु साधु अभिमन्यु के कार्य में इस प्रकार विघ्न आ जाने से मृषसेन का सारथी अपने रथ को वहां से दूर हटा ले गया इससे तदनंतर सिंह के समान अत्यंत क्रोध में भरकर अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को मचते हुए अभिमन्यु को समीप आते देख वसात तुरंत वहां उपस्थित हो उसका सामना करने के लिए गया सो भी अब जीवन जीव तो युद्ध उसने अभमन्यु पर सुवर्ण में पंख वाले साठ बाण बरसाए और कहा अब तुम मेरे जीते जी इस युद्ध में जीवित नहीं छूट सकेगा तमस्म वर्माणम विषुना दुर्पातिव्याध हृदय सौभद्र सपात तब ने लोह में कवच धारण करने वाले वसाती को दूर के दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाले बाण द्वारा उसके छाती में चोट पहुँचाई जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा वसातीय दृष्टि क्रुद्धा क्षत्रियोम ने आपके पौत्र अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से उस समय चारों ओर से घेर लिया विस्फारियंत नानूपाणमद्रम सौभद्र दृश्याह भी सह वे अपने नाना प्रकार के धनुषों की बारंबार टंकार करने लगे सुभद्रा कुमार का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तेसाम से, से फाल उस उसमें अर्जुन कुमार ने कुपित होकर उनके धनुष बाढ़ शरीर तथा हार और कुंडलों से युक्त मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दिए सखटगा सांगुल सपट्टी स परस्वधा अदृश्यंत भुजा छिन्ना हे भूषिता सोने के आभूषणों से विभूषित उनकी भुजाएं खडग दस्ताने पट्टी और परसों सहित कटी दिखाई देने लगी सृर वस्त्र ईशा दंड बंधुर अक्षे बच्चि भगने बहुधा गुज अनुकर्षे पताका भी तथा सारथिज भी रथ भग्ने नाग हतई किरणावन्मी काटकर गिराए हुए हार आभूषण वस्त्र विशाल भुजा कवच ढाल मनोहर मुकुट छत्र चवर, आवश्यक सामग्री रथ की बैठक ईसा दंड बंधोर चूर चूर हुई, हुई, हुई जुए अनुकर्ष पताका सारथी अश्व टूटे हुए रथ और मरे हुए हाथियों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी ने तय क्षत्रिय सूर अनपद जय गृदय दुणा सुत विजय की अभिलाषा रखने वाले विभिन्न जनपदों के स्वामी छत्रिवीर उस युद्ध में मारे गए उनकी लाशों से पटी हुई पृथ्वी बड़ी भयानक जान पड़ती थी दिशो विचर सर्वाच प्रथा ऋणे भी मनो क्रुद्ध उस रण क्षेत्र में कुपित होकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं में विचरते हुए अभम्यु का रूप अदृश्य हो गया था कांचन यद्यद्यामचा भरण धनुष्च तदप्याम केवलम उसके कवच आभूषण धनुष और बाण के जो जो अवयव सुवर्णमय थे केवल उन्हीं को हम दूर से देख पाते थे तम तदा नाश तक्षुर्भ्याम अभिवीर चितुम आदतानम सूर्य वितम अभ मनु जिस समय बाण द्वारा योद्धाओं के प्राण ले रहा था और व्योग के मध्य भाग में सूर्य के समान खड़ा था उस समय कोई वीर उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाता था इतिश्री महाभारते द्रोण पर्वणी अभिमन्युवध पर्वणी अभिमन्यु पराक्रमे चतुशत्शोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक चौवालिसवा अध्याय पूरा हुआ